राजयोग प्राण इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वह उसे वश करने में भी कृतकार्य हो गया तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में न आए उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं क्षुद्रतम परमाणु से बृहत्तम सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है जब योगी सिद्ध हो जाते हैं तब प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके वश में न आ जाए यदि वे देवताओं का आह्वान करेंगे तो वे अपनी आज्ञा मात्र से अउपस्थित होंगे यदि मृत व्यक्तियों को आने की आज्ञा देंगे तो वे तुरंत हाजिर हो जाएंगे प्रकृति की समुदाय शक्ति उसकी आज्ञा के दासी की तरह काम करने लगेंगी अज्ञ जन योगी के इन कार्यकलापों को अलौकिक समझते हैं हिंदू मन की यह एक विशेषता है कि वह सदैव अंतिम संभाव्य सामान्यीकरण के लिए अनुसंधान करता है और बाद में विशेष प्रकार करता है वेद में यह प्रश्न पूछा गया है कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है इस प्रकार हमारे जितने शास्त्र हैं जितने दर्शन हैं सब के सब उसी के निर्णय में लगे हुए हैं जिनके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है यदि कोई व्यक्ति जगत का तत्व थोड़ा थोड़ा करके जानना चाहे तो उसे अनंत समय लग जाएगा क्योंकि फिर तो उसे बालू के एक एक कण तक को भी अलग अलग रूप से जानना होगा अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार सब कुछ जानना एक प्रकार से असंभव है तब फिर इस प्रकार के ज्ञान लाभ की संभावना कहाँ है एक एक विषय को अलग अलग रूप से जानकर मनुष्य के लिए सर्वज्ञ होने की संभावना कहाँ है योगी कहते हैं इन सब विशिष्ट अभिव्यक्तियों के पीछे एक सामान्य अमूर्त तत्व है उसको पकड़ सकने या जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है इसी प्रकार वेदों में संपूर्ण जगत को उस एक अखंड निरपेक्ष सत्य स्वरूप सामान्यकृत किया गया है उन्होंने इस सत्य स्वरूप को पकड़ा है उन्हीं ने संपूर्ण विश्व को समझ लिया है उक्त प्रणाली से ही समस्त शक्तियों को भी इस प्राण में सामान्यकृत किया गया है अतः जिन्होंने प्राण को पकड़ा है उन्होंने संसार में जितनी शारीरिक या मानसिक शक्तियाँ हैं सबको पकड़ लिया है जिन्होंने प्राण को जीता है उन्होंने अपने मन को ही नहीं वरन सबके मन को भी जीत लिया है जिन्होंने प्राण को जीत लिया है उन्होंने अपने देह और दूसरी जितनी देह हैं सबको अपने अधीन कर लिया है क्योंकि प्राण ही सारी शक्तियों की सामान्यीकृत अभिव्यक्ति है